ब्रह्म सूत्र शांक हिंदी अनुवाद अध्याय तीसरा पाद दूसरा इस पाद में तत्व पदार्थ परिशोधन का विचार है अधिकरण पहला संध्याधिकरण सूत्र एक से सूत्र पहला संध्ये सृष्टिरा संधे सृष्टि आह ही सूत्रार्थ संधे स्वप्नावस्था में सृष्टि सृष्टि व्यावहारिक सत्य है ही क्योंकि आह अथ अर्थान यह श्रुति ऐसा ही कहती है में गतपाद पंचाग्नि विद्या का उदाहरण लेकर जीविक की संसार गति का प्रभेद विस्तार से कहा गया है अब तो उनकी ही भिन्न भिन्न अवस्थाएं विस्तार पूर्वक कही जाती है सदत्र सतत्र वह जहां सोता है इस प्रकार उपक्रम कर न त्र रथा उस अवस्था में न रथ है न रथ में जोते जाने वाले अश्व आदि है और न मार्गही है परंतु वह रथ रथ में जोते जाने वाले अश्व आदि और रथ के मार्गो की रचना कर लेता है इत्यादि श्रुति कहती है उसमें संशय होता है क्या जागृत के समान स्वप्न में भी पारमार्थिक व्यावहारिक सृष्टि है अथवा माया क्ष स्वप्नावस्था में तथ्य रूप सृष्टि है वह ऐसा प्राप्त होता है संध्या स्वप्नावस्था को कहते हैं क्योंकि संध्या त्रियम स्वप्न स्थानम तृतीय स्वप्न स्थान संध्या है इस प्रकार वेद में प्रयोग देखने में आता है दो लोक स्थान अथवा प्रबोध और सुषुक्ति अवस्था की जो संधि में होता है वह संध्या कहा जाता है उस संध्या अवस्था में सत्य रूप ही सृष्टि हो सकती है इससे इससे कि अथरथान वह रथ रथ में जोते जाने वाले अश्व और रथ के मार्गों की रचना करता है इत्यादि प्रमाणभूत श्रुति ऐसा कहती है क्योंकि सही करता वही करता है और इस प्रकार के उपसंहार से ऐसा ही अवगत होता है सूत्र दूसरा निर्मातारम च एक पुत्रादय निर्मातारम च एक पुत्रादय च च और एक कुछ शाखा वाले स्वप्न में निर्माता कामों का निर्माता परमात्मा है ऐसा कहते हैं या पुत्रादय पुत्र आदि काम शब्द से अभिप्रेत है क्योंकि श्रुति में काम शब्द से उनका कथन है और कुछ शाखा वाले इसी सवस्था में जयतेषु इंद्रिय आदि के सुप्त होने पर जो यह पुरुष अपने चित पदार्थों की रचना करता हुआ जागता है इस प्रकार कामों का निर्माता आत्मा को मानते हैं पुत्र आदि काम शब्द से है क्योंकि उसकी कामना की जाती है परंतु काम शब्द से इच्छा विशेष ही कहने चाहिए ऐसा नहीं क्योंकि शतायुष है नचिकेता तू आयु वाले पुत्र और पत्र मांग ऐसा प्रस्तुत कर अंत काम कामान कामा मैं तुझे कामनाओं को इच्छा अनुसार भोगने वाला किए देता हूँ इस प्रकार तत्त स्थान में प्रकृति पुत्र आदि काम शब्द को प्रयुक्त किया गया है इसके निर्माता इस प्राग्ञ को हम प्रकरण और वाक्य शेष से प्रतीत करते हैं क्योंकि अन्यत्र धर्माद वह धर्म से पृथक और अधर्म से पृथक है इत्यादि यह प्राग्ञ का ही प्रकरण है और तदेव शुक्रम वह शुद्ध है वह ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है उसमें सब लोग आश्रित है कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता यह वाक्य वाक्यशेष भी तद विषय ही है जैसे प्राज कृतक जागृत आश्रय सृष्टि सत्य रूप से निश्चित की गई है वैसे स्वप्न आश्रय सृष्टि भी हो सकती है इसी प्रकार अथ खलवाहु इससे अवश्य ही कोई ऐसा कहते हैं कि यह स्वप्न स्थान इसका जागृत देश ही है क्योंकि जिन पदार्थों को यह जागने पर देखता है उन्हीं को सोया हुआ भी देखता है यह श्रुति स्वप्न और जागृत अवस्था की समान रीति का श्रवण कराती है इसलिए स्वप्न में सत्य रूप ही सृष्टि है ऐसा प्राप्त होने पर निराकरण कहते हैं, निराकरण कहते हैं सूत्र तीसरा माया मात्र तू येनान कात्निव्यक्तव मूरस्न्यक्स्व्यक्तूपवायात्र कार्येन अनभ्यक्तूप क्ष की व्यावृत्ति करता हैक्त स्वरूप नहीं है भाषाथर्व पक्ष की व्यावृत्ति करता है जो यह कहा गया है कि स्वप्न में सृष्टि पारात् है यह नहीं है स्वप्न में सृष्टि माया ही है उसमें तो परमार्थ का गंधलेश भी नहीं है किससे इससे, इससे कि उसका इसका स्वरूप अभिव्यक्त नहीं है समस्त पर देश काल निमित्त रूप संपत्ति और अबाध अभिप्रेत है परमार्थ वस्तु विषय के देश काल निमित्त और अबाध स्वप्न में संभाव्य नहीं है रथ आदि का स्वप्न में उचित देश संभव नहीं क्योंकि संकीर्ण देश संकीर्ण देह देश में रथ आदि अवकाश प्राप्त नहीं कर सकेंगे जहाँ वासना होती है वहां चला जाता है यह श्रुति देह से बाहर स्वप्न दिखलाती है और ऐसी स्थिति गति और प्रतिथि का भेद जीव के शरीर से बाहर निकलने बिना संगत नहीं हो सकता नहीं ऐसा कहते हैं क्योंकि सुप्त जीव में सैकड़ों योजना से व्यवहित देश को क्षण मात्र में प्राप्त करने और वहां से लौटकर आने की सामर्थ्य की संभावना नहीं की जा सकती और कहीं मैं इस गुरुदेश में सोता हुआ निद्रा से अभिवृत होकर स्वप्न में पंचाल देशों में गया था और पुनः यहीं पर जागा गया इस प्रकार प्रबुद्ध पुरुष प्रत्यागमन के बिना पार्श्वस्थ लोगों को स्वप्न सुनाता है यदि देह से निकल गया होता, तो पंचाल देश में जागता, मानता है उस देह को अन्य समीपस्थ लोग शयन देश में ही देखते हैं यह जिस प्रकार के देशांतर को स्वप्न में देखता है वे उसी प्रकार के नहीं होते यदि दौड़ता हुआ पदार्थ देखे तो जागृत के समान यथार्थ अर्थ को ग्रहण करना चाहिए और जिस आत्मा से विचरता है ऐसा उपक्रम कर या अपने शरीर में या विचरता है इस प्रकार श्रुति शरीर के भीतर ही स्वप्न दिखलाती है अतः श्रुति और उपपत्ति से विरोध होने से बहिष्फलाय यह श्रुति गौणी है ऐसा व्याख्यान करना चाहिए मानव देह से बाहर अमृत धर्मा भ्रमण कर जो शरीर में रहता हुआ भी उससे प्रयोजन नहीं रखता वह शरीर से बाहर सा होता है ऐसा होने पर स्थिति गति और प्रत्यय भेद का भी विभ्रम ही स्वीकार करना चाहिए स्वप्न में काल विरोध भी होता है रात को सोया हुआ भारत वर्ष में दिन मानता है इस प्रकार मुहूर्त मातृवर्ती स्वप्न में बहुवर्ष समुदाय का अतिवहन करता है और स्वप्न में ज्ञान अथवा कर्म के लिए उचित निमित्त भी विद्यमान नहीं होते क्योंकि इंद्रियों के उपसंहार होने से रथ आदि ग्रहण करने के लिए इसे चक्षु आदि भी नहीं है इस प्रकार निमेश में रथ आदि निर्माण के लिए इसे सामर्थ्य अथवा लकड़ी कहा है। स्वप्न दृष्ट ये रथ आदि पदार्थ जागृत होने पर बाधित हो जाते हैं स्वप्न में इनके बाद सुलभ होते हैं कारण कि स्वप्न के आदि और अंत में इनका व्यभिचार देखने में आता है यह रथ है ऐसा कभी स्वप्न में निश्चित हुआ पदार्थ क्षण में मनुष्य हो जाता है यह मनुष्य है ऐसा निर्धारित हुआ में वृक्ष हो जाता है इसलिए न तथा उस अवस्था में न रथ है न रथ में जोते जाने वाले अश्व आदि है और न मार्ग है इत्यादि शास्त्र स्वप्न में रथ आदि का अभाव स्पष्ट श्रवण कराता है इससे स्वप्न दर्शन माया मात्र है सूत्र चौथा सूचकते तद्विद ही श्रुते और अशुभ का सूचक है क्योंकि श्रुते यदा कर्मसु इत्यादि श्रुति से ऐसा अवगत होता है च और तद्विध स्वप्न शास्त्रवे भी आचक्षते स्वप्न को शुभाशुभ का सूचक कहते हैं श्यर्थ माया मात्र होने से तो फिर स्वप्न में परमर्थ का कोई गंध भी नहीं है नहीं ऐसा कहते हैं भविष्य के शुभ और अशुभ का सूचक होता है जैसे कि पुरुष जिस समय काम्य कर्मो में स्वप्न में स्त्री को देखे तो उस स्वप्न के दर्शन होने पर उस कर्मे समृद्धि जाने यह श्रुति है तथा तो कृष्ण दांत वाले कृष्ण पुरुष को स्वप्न में देखता है वह स्वप्न दृष्ट उसे स्वप्न दृष्टा को मार डालता है इत्यादि से तो सुचित होता है, कराती है, ऐसा कराती और कहते हैं कि स्वप्न में हाथी पर आरोहण आदि धन्य शुभ है और गर्द पर सवारी आदि अधन्य अशुभ है और मंत्र देवता द्रव्य विशेष निमित्त कोई कोई स्वप्न सत्य अर्थ से युक्त होते हैं ऐसा मानते हैं स्वप्न में भी सूचित हुई वस्तु भले ही सत्य हो परंतु सूचक स्त्री दर्शन आदि तो असत्य ही होते हैं क्योंकि वे बाध्यमान हैं, ऐसा अभिप्राय है इससे माया मात्रत्व उपपन्न है, जो यह कहा गया है कि आह ही क्योंकि श्रुति कहती है ऐसा होने पर श्रुति और युक्ति से स्वप्न के माया मात्र यत्व सिद्ध होने पर वह गौण है ऐसा व्याख्यान करना चाहिए जैसे हल बैल का रथ का करता है और वही करता है ऐसा कहा जाता है परंतु सुप्त पुरुष प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से रथ आदि का निर्माण नहीं करता इसका निमित्तत्व तो रथ आदि की प्रत्युति से उत्पन्न हर्ष और त्रास आदि के दर्शन से उनके निमित्त रूप सुकृत और दुष्कृत के कर्त रूप से है ऐसा कहना चाहिए और जागृत में विषय इंद्रियों के संयोग से, से और आदित्य आदि ज्योति के से आत्मा में स्वयं ज्योतिषत्व का विवेचन दुष्कर है अतः उसके विवेचन के लिए स्वप्न का उपन्यास किया गया है उसमें यदि रख आदि सृष्टि वचन श्रुति से मुख्य वृत्ति से तत्परक दिया जाए तो आत्मा का स्वयं ज्योतिषत्व निर्णित तो नहीं होगा इसलिए रथ आदि अभाव वचव मुख्य वृत्ति से और रथ आदि सृष्टि वचन है ऐसा व्याख्यान करना चाहिए इससे का व्याख्यान हुआ और जो यह कहा गया है कि इस प्राध्या को स्वप्न का निर्माता कहते हैं वह भी युक्त नहीं है क्योंकि स्वयं व्यहत्य स्वयं ही इस स्थूल शरीर को औचेतन तथा स्वयं अपने वासना देह को रच प्रकाश से तथा जो यह के सुप्त होने पर जागता है यहाँ भी प्रसिद्ध के अनुवाद से वह जीव ही कामों का निर्माता कहा जाता है किन्तु उसका तदेव शुक्रम तद्र वही शुक्र है और वह ब्रह्म है इस वाक्यशेष से जीव भाव व्याप वृत्तकर कर तत्वमसी इत्यादि के समान ब्रह्म भाव उपदेश किया जाता है इससे ब्रह्म प्रकरण का विरोध नहीं है और हम स्वप्न में भी के व्यापार का प्रतिषेध नहीं करते हैं क्योंकि वह सबका ईश्वर होने से सब अवस्थाओं में भी अधिष्ठाता हो सकता है परंतु आकाश आदि सृष्टि के समान यह स्वप्न आश्रय सृष्टि पारमार्थिक नहीं है केवल इतना ही प्रतिपादित किया जाता है और आकाश आदि सृष्टि भी आत्यंतिक सत्य नहीं है क्योंकि तदन तो शब्दादि सूत्र में संपूर्ण प्रपंच में माया मात्रत्व प्रतिपादित है ब्रह्मात्मत्व ज्ञान के पूर्व आकाश आदि प्रपंच व्यवस्थित तो रूप होता है और स्वप्न आश्रय प्रपंच तो प्रतिदिन बाधित होता है अतः स्वप्न में यही विशेष माया मातृत्व कहा गया है सूत्र ततो हि हि अस्य ततः ध्याना बंध विपर्य सूत्राथ पर जीविका विद्या आदि से आवृत्त ऐश्वर्य पराभिध्या परमात्म के ध्यास से अभिव्यक्त होता है ततो क्योंकि बंधवे विपर्य ईश्वर ज्ञान न होने से जीव का बंध और ज्ञान होने से मोक्ष होता है ऐसा ज्ञातवा देवम इत्यादि में प्रतिपादित है। परंतु ऐसा भी हो कि जैसे विस्फुल विस्फुल्लिंग अग्नि का अंश है वैसे ही जीव परमात्मा का अंश है ऐसा होने पर जैसे अग्नि और विस्फुल्लिंग में दहन और प्रकाशन शक्ति समान है वैसे जीव और ईश्वर में भी ज्ञान और ऐश्वर्य शक्ति समान होगी उससे जीव के ज्ञान और ऐश्वर्य के बल से स्वप्न में सांकल्पिकी रथ आदि सृष्टि हो जाएगी इस पर कहते हैं जीव और ईश्वर का जीवाव होने पर भी से जीव में ईश्वर से विपरीत धर्म है तो क्या जीव में ईश्वर के समान धर्म नहीं है नहीं है ऐसा नहीं क्योंकि समान धर्म विद्यमान होता हुआ भी अविद्या के व्यवधान से वह तिरोहित है परंतु वह तिरोहित होता हुआ भी परमेश्वर का ध्यान करने वाले यत्नशील विनष्ट निष्पाप किसी एक सिद्ध पुरुष में ईश्वर के प्रसाद से वह पुनः आविर्भूत होता है जैसे औषध के बल से किसी एक प्राणी की सेकृत द्रुप शक्ति आविर्भूत होती है स्वभाव तो से सभी प्राणियों की ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति आविर्भूत नहीं होती किस से ईश्वर तो तो रूप हेतु से अस जीव का बंध और मोक्ष होता है ईश्वर स्वरूप का परिज्ञान न होने से बंध और उसके स्वरूप परिज्ञान से मोक्ष होता है क्योंकि ज्ञातवाद इस प्रकार परमात्मा का ज्ञान होने पर अविद्या आदि संपूर्ण क्लेशों का नाश हो जाता है और क्लेशों का क्षय हो जाने पर जन्म मृत्यु की निवृत्ति हो जाती है तथा तो उसका ध्यान करने से शरीर पात विराट आदि हिरण्य की अपेक्षा कारण ब्रह्मरूप मयी तृतीय अवस्था की प्राप्ति होती है और पुनः आप्तकाम होकर कव कैवल्य पदों को प्राप्त हो जाता है इत्यादि श्रुतिक है सूत्र देहयोगाद्वा सोपि देहयोगात् वा, देह वा सह अभी सूत्रार्थ सोपि जीव के ऐश्वर्य का वह तिरोभाव भी देहय योगात देह आदि के योग से होता है शब्द शंका निवृत्त निवृत्यर्थ है मैं परमात्मा का अंश होता होता हुआ भी जीव तिरस्कृत क्यों होता है प्रत्युत जैसे विस्फुलिंग के दहन और प्रकाशन और तिरस्कृत है वैसे ईश्वरांश जीव के ज्ञान और ऐश्वर्य और तिरस्कृत होने चाहिए कहते हैं यह सत्य है किंतु जीव का सो अभी ज्ञानेश्वर्य तिरभाव देह योगात, देह मन, बुद्धि, विषय, वेदना आदि के योग से होता है। यहां है, दृष्टांत भी जैसे दहन और प्रकाशन तिरोहित होते हैं अथवा जिस प्रकार भस्म से आच्छादित अग्नि के दहन और प्रकाश तिरोहित होते हैं उसी प्रकार अविद्या से प्रत्युपस्थापित खड़े किए हुए नाम और रूप से होने वाली देह आदि उपाधि के साथ संबंध होने से जीव के उपाधि के भ्रम से होने वाले ज्ञान और ऐश्वर्य जीव और ईश्वर में अन्यत्व शंका शि के लिए है परंतु जीव ईश्वर से अन्य ही है क्योंकि उसके ज्ञान और ऐश्वर्य तिरस्कृत है देह योग की कल्पना से क्या प्रयोजन है नहीं ऐसा कहते हैं जीव में ईश्वर से अन्यत्व उपपन्न नहीं होता क्योंकि संयम देवता क्षित उस देवता का किया, इस प्रकार आरंभ कर अनेन जीवना, मैं जीवात्मा रूप से ही उन तीनों देवताओं में अनुप्रवेश कर नाम रूप का व्याकरण करू इस प्रकार आत्म शब्द से जीव का परामर्श है तत्सतम वह सत्य है वह आत्मा है हे श्वेतकेतु वह तू है यह श्रुति जीव को ईश्वरत्मत्व उपदेश करती है अतः जीव ईश्वर से अनन्या होता हुआ ही देह संबंध से तिरोहित ज्ञानेश्वर्यवान होता है इससे जीव की स्वप्न में संकल्प से जन्य रथ आदि सृष्टि नहीं घटती है और यदि स्वप्न में संकल्प जन्य रथ आदि सृष्टि हो तो कोई भी अनिष्ट स्वप्न नहीं देखे क्योंकि कोई भी अनिष्ट संकल्प नहीं करता और जो यह कहा गया है कि जागृत देश श्रुति स्वप्न में सत्यत्व का कथन करती है किंतु वह साम्य वचन स्वप्न में सत्यत्व के अभिप्राय से नहीं है क्योंकि आत्मा में स्वयं ज्योतिषत्व से विरोध होता है और श्रुति से ही स्वप्न में रथ आदि का अभाव दिखलाया गया है जागृत में उत्पन्न हुई स्वप्न का जागृत के समान अवभाष होता है इस अभिप्राय से वह साम्य वचन है इसलिए स्वप्न में माया मात्रत्व युक्त है अधिकरण दूसरा सदभाविकरण सूत्र सात और आठ तदभाव नाड़ीशु त्रुतेरात्मी तुश्रुते आत्मनी चूत्र प्रकृत स्वप्न का अभावरूप सुषुप्ति नाड़ीषु नाड़ियों में प्रवेश के द्वारा आत्मनि आत्मा में होती है त्रुते है क्योंकि तत्त श्रुतियों में ऐसा ही कहा गया है अवस्था की परीक्षा हो चुकी अब सुषुप्ति अवस्था की परीक्षा की जाती है यहाँ सुषुप्ति विषयक ये श्रुतियाँ है कही तद सुप्त है जिस समय समस्त कर्णवृत्ति का उपसंहार कर जीव सोता है उस समय में बाह्य विषय संपर्क जनित कालुष्य रहित होने से संप्रसन्न होता हुआ स्वप्न को नहीं जानता क्योंकि उस समय यह इन में प्रविष्ट होता है ऐसी श्रुति है अन्य तो तभी प्रत्यवृत्या उन नाड़ियों द्वारा पूरी बुद्धि के साथ जाकर वह शरीर में व्याप्त होकर चयन करता है इस प्रकार नाड़ी का अनुक्रमण कर सुना जाता है इस प्रकार अन्यत्र नाड़ी का अनुक्रमण कर का सुवती उन नाड़ियों में तब होता है जबकि सुप्त कोई स्वप्न नहीं देखता अनंतर इस प्राण में ही एक होता है ऐसी श्रुति है इसी प्रकार अन्यत्र जो अन्यत्रह हृदय में आकाश है, उसमें सोता है ऐसी श्रुति है।, है, है, है, है तथा इसी प्रकार यह पुरुष प्राद्मा से आलंबित होने पर न कुछ बाहर का विषय जानता है और न भीतर का ऐसी श्रुति है उसमें संचय होता है क्या यह नाड़ी आदि परस्पर निरपेक्ष होकर भिन्न भिन्न सुषुप्ति है अथवा परस्पर अपेक्षा से एक सुषुप्ति है तब क्या प्राप्त होता है पूर्व पक्षी भिन्न भिन्न स्थान है किससे इससे की एकार्थत्व है एक जब आदि का कहीं परस्पर सापेक्ष देखा जाता नाड़ी आदि की एक एकार्थता तो सुषुप्ति में देखी जाती है नाडी सुप्तो भवती इस प्रकार तत्त श्रुति में सप्तमी निर्देश तुल्य है परंतु सता सौम्य उस समय सोम्य यह सत्य संपन्न हो जाता है यह सत में ऐसी प्रविष्ट होता है इस प्रकार वाक्य शेष भी कहता है क्योंकि अन्यत्र अन्यत्र स्थान न प्राप्त कर प्राण का ही आश्रय लेता है इस प्रकार वहाँ प्राण शब्द से प्रकृत सत का ग्रहण है और सप्तमी का अर्थ आयतन है और सती संपो सत प्राप्त होकर यह नहीं जानती की सतको प्राप्त हो गई है इस प्रकार सप्तमी निर्देश भी वाक्यशेष में देखा जाता है विशेष विज्ञान का सर्वत्र समान है इसलिए नाड़ी आदि एकार्थक होने से जीव विकल्प से कभी किसी स्थान में शयन के लिए प्रवेश करता है ऐसा प्राप्त होने पर प्रतिपादन किया जाता है तदभावो तो नाड़ीश्वात्मि चेती उस प्रकृति स्वप्न दर्शन का अभाव सुशुक्ति है ऐसा अर्थ है नाड़ी और आत्मा में इन नाड़ी में समुच्चय आदि का तत्त तत श्रुतियों में सुशुक्ति स्थानत्व श्रवण होता है वह समुच्चय होने पर संग्रहित होता है विकल्प होने पर इनका पक्ष में बाध होगा परंतु ऐसा कहा गया है कि एकार्थक होने से आदि आदि के समान नाड़ी का विकल्प है नहीं ऐसा कहा जाता है एक समान विभक्ति विभक्ति के दिवत्ति के निर्देश मात्र से एक और विकल्प का प्रसंग नहीं होता क्योंकि ना नार्थत्व और समुच्चय में भी एक विभक्ति का निर्देश प्रासाद में सोता है पलंग पर चयन करता है इत्यादि में दर्शन होता है इसी प्रकार यहाँ भी नाड़ियों में में और ब्रह्म में सोता है। इस प्रकार समुच्च उपन्न होता है और एक रूप होता है इस प्रकार यह श्रुति नाड़ियों और प्राण का सुचिति में समुच्च श्रवण कराती है क्योंकि एक वाक्य से ग्रहण है और प्राणस तथानुगमांत इस सूत्र में प्राण में ब्रह्मत्व का निश्चय किया गया है आसु उस समय इन नाडियों में प्रविष्ट होता है ऐसी है वहां भी अन्य श्रुतियों में प्रसिद्ध ब्रह्म का प्रतिषेध न होने से नाड़ी द्वारा ब्रह्म में ही जीव अवस्थित होता है ऐसा प्रतीत होता है ऐसा होने पर नाड़ियों में सप्तमी विरुद्ध नहीं है क्योंकि नाड़ी द्वारा भी ब्रह्म में प्रवेश करता हुआ जीव नाड़ियों में ही प्रविष्ट होता है जो गंगा द्वारा सागर में जाता है वह गंगा में गया हुआ होता है और यहाँ पर रश्मि नाड़ी द्वारा ब्रह्मलोक का मार्ग विलक्षित होने से नाड़ी की स्तुति के लिए प्रवेश कथन है नाड़ीशु सुप्त भवति नाड़ियों में प्रविष्ट होता है ऐसा कहकर तन्ना तश्चन तब इसे कोई पाप स्पर्श नहीं करता इस प्रकार कहती हुई श्रुति नाड़ी की प्रशंसा करती है और तेजसा ही और तेज से व्याप्त हो जाता है इस प्रकाश श्रुति पाप स्पर्श के अभाव में हेतु कहती है नाड़ी पित्त नामक तेजसे अभिव्यप व्याप्त इंद्रिय वाला वह वा, बाह्य विषयों को नहीं देखता ऐसा अर्थ है अथवा तेजसा तेजसे यह ब्रह्म का ही निर्देश है क्योंकि अन्य श्रुति में, इस में अतः इसे कोई पापस्पर्श नहीं करता ऐसा अर्थ है और सर्वे पाप मानो संपूर्ण पाप इसके निवृत्त हो जाते हैं क्योंकि यह ब्रह्म लोक पाप शून्य है इत्यादि श्रुतियों से ब्रह्म संपत्ति पापस्पर्श के अभाव में हेतु है ऐसा होने पर अन्य में स्थान रूप से प्रसिद्ध ब्रह्म ब्रह्म के के साथ अनुगत नाड़ी आदि का है। का ज्ञात होता इस भी प्रकरण में संकीर्तन होने से ब्रह्म के अनुगुण ही सुशुक्ति स्थान रूप से ज्ञात होता है यह जो हृदय के भीतर आकाश है उसमें चयन करता है इस प्रकार सुषुक्त स्थान रूप से प्रकृत हृदय आकाश के विषय में पुरी तत्व में शयन करता है ऐसा कहा जाता है हृदय के परिवेष्टन को पुरी कहा जाता है उसके अंतर्वृद्धि भी हृदय आकाश में शयन करता हुआ पुरी में शयन करता है ऐसा कहा जाता जा सकता है कोट से घिरे हुए नगर में रहता हुआ कोट में रहता है ऐसा कहा जाता है और दहर उत्तरेभ्य इसमें हृदया को ब्रह्मत्व निश्चित किया गया है तथा ताभी प्रत्यवस्य नाड़ियों द्वारा प्रवेश कर पुरी में होता है इस श्रुति से नाड़ी और पुरी का समुच्चय ही एक वाक्य के उपादान से अवगत होता है सत और प्राग्ञ ब्रह्म है यह प्रसिद्ध है इस पर इन श्रुतियों में नाड़ी पुरी और ब्रह्म ये तीन स्थान कहे गए है उनमें भी नाड़ी और पुरी तत्व मात्र है एक अविनाशी ब्रह्म ही सुषुक्ति का स्थान है और नाड़िया अथवा पुरी जीव की उपाधि का आधार ही है क्योंकि उसमें इसके करण रहते हैं उपाधि संबंध के बिना जीव का स्वतः कोई ही आधार नहीं हो सकता क्योंकि जीव ब्रह्म से अभिन्न होने से स्वमहिमा में प्रतिष्ठित है इस जीव का सुशुप्ति में ब्रह्माधारत्व तो भी आधार और आधेय के भेद के अभिप्राय से नहीं कहा जाता किन्तु तादत्म अभिप्राय से क्योंकि सता सौम्य उस समय हे सोम्य यह सत के साथ संपन्न हो जाता है यह अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है यह श्रुति ऐसा कहती है आत्मा कहा जाता है सोया हुआ अपने स्वरूप को प्राप्त होता है यह अर्थ है और कदाचित भी जीव की ब्रह्म के साथ संपत्ति न हो ऐसा नहीं है क्योंकि उसका स्वरूप अविनाशी है स्वप्न और जागृत में तो उपाधि के संपर्कवश भिन्न रूपता की प्राप्ति सी होती है उसकी अपेक्षा करके सुषिप्त में उसके उपशम होने से स्वरूप की प्राप्ति तो यह अपने स्वरूप प्राप्त हो जाता है इस प्रकार विवक्षित है और इससे सुषुप्त अवस्था में कभी सत से संपन्न होता है और कभी संपन्न नहीं होता यह कथन युक्त नहीं है यदि स्थान विकल्प स्वीकार भी किया जाए तो भी विशेष विज्ञान का अभाव रूप सुषिप्त का कही भेद नहीं है सुशुक्ति के सत साथ संपन्न होकर उसके साथ एकत्व होने से नहीं जानता यह युक्त है क्योंकि कम नाड़ियों और, और पुरी तत्त में शयन करने वाले जीव के अज्ञान में किसी कारण को नहीं जाना जा सकता कारण की यत्र वा अन्य दिव जहाँ जागृत व सपनावस्था में आत्मा से भिन्न अन्य सा होता है वहां अन्य अन्य को देखता है यह श्रुति भेद विषय है परंतु भेद विषय स्वीकार किया जाए जैसे प्रवासी विष्णु मित्र अपने घर को नहीं देखता परंतु जीव का उपाधि के बिना परिचय नहीं है यदि कहो कि उपाधिगत अति दूर आदि अज्ञान में कारण है तो भी उपाधि उपांत होने से सत ही संपन्न होता हुआ नहीं जानता यह युक्त है और यहाँ हम ब्रह्म के समान नाड़ी आदि समुच्चय का प्रतिपादन नहीं करते क्योंकि नाड़िया और पुरी तत्व स्थान है इस विज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं है और इस विज्ञान से प्रतिबद्ध कोई फल भी नहीं सुना जाता और यह विज्ञान किसी फल वाले अंगी का अंग रूप से भी उपदिष्ट नहीं है अविनाशी ब्रह्म तो सुषिप्ति स्थान है यह प्रतिपादन करते हैं इस विज्ञान से तो जीव का ब्रह्मात्मत्व निश्चय और स्वप्न जागृत व्यवहार से विमुक्त निश्चय प्रयोजन है इसलिए आत्मा ही का स्थान है सूत्र अतः अतः अस्मत सूत्रार्थ परमात्मा ही सुशक्ति स्थान है अतः अस्मा परमात्मा से जीव का प्रबोध उत्थान स्वाप प्रकरण में सत आगम्य इत्यादि श्रुतियों से उपदिष्ट है क्योंकि परमात्मा ही सुयुक्त स्थान है इसी कारण से स्वाप प्रकरण में उत एकगात यह कहां से आया इस प्रश्न के प्रतिवचन उत्तर के अवसर में यथाग्नि जैसे अग्नि के अनेकों क्षुद्र चिन्हारियां निकलती है वैसे ही इस आत्मा से समस्त प्राण इत्यादि श्रुति से इस आत्मा से नित्य प्रत्येक जीव के प्रबोध का उपदेश किया जाता है और स्वतम आगम्य ये संपूर्ण प्रजा आने पर यह यह नहीं जानती कि हम आई है से उससे भी परमात्मा ही सुषुप्ति स्थान है अधिकरण तीसरा कर्मास्मृतिश्द विद्यधिक सूत्र न सर्मास्मृतिश्द विधिश्द विधि सूत्राथ सो जीव स जो जीव सोता है वही उठता है कर्मुस्मृतिशब्द विवि विधिभ्य क्योंकि अवशेष कर्म आत्मा की शब्द और विधि से ऐसा ही ज्ञात होता है भाष्यार्थ उस सत्संपत्ति से पुनः जागने वाला कौन है या जो सत्संपन्न हुआ है वही जागृत होता है अथवा उससे वह अन्य है ऐसा विचार किया जाता है पूर्व पक्षी उसमें नियम है ऐसा प्राप्त होता है किससे इससे कि जब जलराशि में कोई जल बिंदु प्रक्षिप्त किया जाता है तब वह जल राशि ही हो जाता है पुनः उद्धरण करने पर ही जल बिंदु है ऐसा कहना कठिन है उसी प्रकार सुप्त पुर परमात्मा के साथ एकत्व को प्राप्त हुआ अत्यंत प्रसन्न होता है, अतः वही पुनः उत्थान के लिए युक्त नहीं ईश्वर है।, है।, है वही जीव सुयुक्त स्वास्थ्य स्वरूप प्राप्ति प्राप्त कर पुनः उठता है अन्य नहीं किस से कर्म अनुस्मृति प्रत्यभिज्ञा शब्द और विधि से विभाग कर हेतु को दिखलाऊंगा कर्म शेष के अनुष्ठान दर्शन से वही जीव उठने के लिए युक्त है अन्य नहीं जैसे कि पूर्व दिन में अनुष्ठित कर्म के अवशिष्ट अंश को दूसरे दिन अनुष्ठित करता हुआ देखा जाता है एक से आधे किए गए कर्म की शेष क्रिया में अन्य प्रवृत्त होने में समर्थ नहीं है क्योंकि अति प्रसंग है इसलिए एक ही पूर्व और अपर दूसरे दिन एक कर्म का करता है ऐसा ज्ञात होता है इससे भी वही सुषुक्ति से उठता है क्योंकि पूर्व दिन में मैंने यह देखा था इस प्रकार पूर्व अनुभूत का पश्चात स्मरण अन्य के उठने पर उपन्न नहीं होता कारण कि हूं इस प्रकार अपना अनुस्मरण अन्य आत्मा के उठने पर संभव नहीं है श्रुतियो से भी उसका ही उत्थान अवगत होता है क्योंकि पुनः प्रति न्याय पुनः जिस प्रकार आया था और जहां से आया था वह प्रति योनि जीव उस जागृति स्थान को लौट जाता है इमा सर्वाहा इस प्रकार यह सारी प्रजा प्रतिदिन जाती हुई उस ब्रह्म को नहीं जानती तो यह व्याघ्र वे इस लोक में व्याघ्र सिंह भेड़िया शुक्र कीट पतंग और अथवा मच्छर जो जो भी सुषुप्ति आदि से पूर्व हुए होते हैं वे ही पुनः हो जाते हैं इत्यादि सुषुप्ति और जागृत के प्रकरण में पठित श्रुपियाँ अन्य आत्मा के उत्थान में संगत नहीं होती कर्म विधि और विद्या विधि से भी ऐसा ही अवगत होता है अन्यथा कर्म विधि और विद्या विधि अनर्थक हो जाएगी अन्य के उत्थान पक्ष में सोए जाएंगे, ऐसा प्रसात होगा यदि ऐसा हो तो इसका उत्तर दो कि कालांतर में फल देने वाले कर्म और विद्या से क्या प्रयोजन होगा और अन्य उत्थान पक्ष में यदि अन्य शरीर में व्यवहार करने वाला जीव इस शरीर में उठे तो वहां पर होने वाले व्यवहार का लोप हो जाएगा यदि उसमें सोया हुआ उठे तो कल्पना व्यर्थ होगी क्योंकि जो जिस शरीर में सुप्त है वह उसमें नहीं उठता है अन्य शरीर में सुप्त अन्य शरीर में उठता है तो इस कल्पना में लाभ क्या होगा यदि मुक्त जीव उठेगा तो अनित्य मोक्ष प्रसक्त होगा क्योंकि निवृत्त विद्या वाले का पुनरु पुनरुत्थान अनुपन्न है इससे ईश्वर के उत्थान का निराकरण हुआ क्योंकि वह नित्य निवृत्त अविद्याला है अन्य उत्थान पक्ष में अकृता और कृतकर्म की हानि दुर्निर्वार होगी इसलिए वह वही उठता है अन्य नहीं जो यह कहा गया है कि जैसे जलराशि में प्रक्षित जल बिंदु निकाला नहीं जा सकता वैसे सतब्रम्ह में संपन्न व जीव नहीं उठ सकता उसका परिहार किया जाता है विवेक भेद कारण के अभाव से वहां जलबिंदु का अनुद्धरण युक्त है परंतु यहाँ तो विवेक के कारण कर्म और अविद्या है अतः वैषम्य है यद्यपि संस्रष्ट जल और क्षीर का विवेचन हम लोगों से दुष्कर है तो भी उनका हंस से विवेचन देखा जाता है किंच जीव कोई परमात्मा से अन्य नहीं है जो जल राशि में जलबिंदु के समान सत से विविध पृथक किया जाए उपाधि के संबंध से जीव है ऐसा उपचार किया जाता है यहां बार बार विस्तार से कहा गया है ऐसा होने पर जब तक एक उपाधिकत बंधकी अनुवृत्ति है तब तक एक जीव व्यवहार होता है बंधकी अनुवृत्ति होने बंधकी अनुवृत्ति अन्य उपाधिगत होने पर अन्य जीव व्यवहार होता है सुषुप्ति और जागृत में वहां यह उपाधि बीजाकुर न्याय से है इसलिए वही जीव प्रतिबद्ध होता है यह युक्त है अधिकरण चौथा सूत्र मुग्धेर्ध संपत्तियाग्धेर्ध संपत्ति परिशेषात मुग्धे अर्धसंपत्ति ही परिशेषात सूत्रार्थ मुग्ध अवस्था में जीव की अर्धसंपत्ति अर्ध सुशुक्ति अर्ध अर्ध है क्योंकि परिशेषात परिशेष से ऐसा ही ज्ञात होता है है जिसे लोग मूर्छित कहते हैं उसकी अवस्था कौन सी है इस परीक्षा में कहा जाता है शरीर में स्थित जीव अवस्थाएं तो प्रसिद्ध है जागृत और चतुर्थ अवस्था शरीर से उत्क्रांति है जीव को कोई पांचवी अवस्था तो श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध नहीं है इसलिए मूर्छा चार अवस्थाओं में से ही एक अवस्था है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं मूर्छित जागृत अवस्था वाला नहीं हो सकता क्योंकि यह इंद्रियों से विषयों का एक नहीं करता परंतु यहां ऐसी शंका होती है कि मूर्छित इशुकार न्याय से होगा जैसे इशुकार बाण बनाने वाला जागता हुआ भी बाण में आसक्त मन वाला है इससे अन्य विषयों को नहीं देखता वैसे मूसल प्रहार आदि से उत्पन्न हुए दुख अनुभव से मन के व्यग्र होने के कारण जागता हुआ भी मुग्ध अन्य विषयों को नहीं देखता है ऐसा नहीं है क्योंकि वह अचेतयमान चेतना रहित है कि शिकार तो होकर कहता है मैं इतने काल मान को ही उपलब्ध कराता हुआ था, करता हुआ था मूर्चित तो चेतना प्राप्त कर कहता है इतना समय तो मैं घोर अंधकार में पड़ा था मैंने कुछ भी नहीं जाना एक विषय में आसक्त चित्त वाले जागृत पुरुष का भी देह खड़ा रहता है किंतु मूर्छित का देह तो पृथ्वी पर गिर जाता है इसलिए मुग्ध जागता नहीं और सपना को भी देखता नहीं क्योंकि वह चेतना रहित है मृतक भी नहीं है क्योंकि उसमें प्राण और गर्मी विद्यमान है मुग्ध प्राणी के विषय में यह मर गया है अथवा नहीं मरा इस प्रकार संशय करते हुए लोग इसमें गर्मी है कि नहीं है यह निश्चय करने के लिए हृदय भाग का स्पर्श करते हैं प्राण है कि नहीं इस निश्चय के लिए नासिका देश का स्पर्श करते हैं यदि प्राण और गर्मी का अस्तित्व अनुभव नहीं करते तो यह मर गया है ऐसा निश्चय कर उसे जलाने के लिए जंगल में ले जाते हैं यदि उसमें प्राण और गर्मी प्राप्त करते हैं तो यह मृत नहीं है ऐसा निश्चय कर चेतना प्राप्त करने के लिए चिकित्सा करते हैं पुनः उत्थान होने से मुग्ध मृत नहीं है क्योंकि यम को प्राप्त कर पुनः यमलोक से लौट नहीं आता तब मुग्ध सुयुक्त हो क्योंकि वह चेतना रहित और अमृत मरा नहीं है ऐसा नहीं क्योंकि दोनों में वही लक्षण्य है मुग्ध प्राणी कभी चिकाल तक उच्छवास नहीं लेता उसका शरीर है, मुख भयानक और नेत्र विस्फारित होते हैं, तो, तो प्रसन्न वदन और समकाल में पुनः पुनः उच्छवास लेता है उसके नेत्र निमोलित होते है उसका शरीर कापता नहीं है हाथ के स्पर्श मात्रा से उसे लोग उठाते हैं परंतु मुग्ध को तो बुधगर के प्रहार से भी नहीं उठा सकते मूर्छा और सुषुप्ति के कारण भी भिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि मूर्छा का मूसल प्रहार आदि निमित्त है और सुषुप्ति का परिश्रम आदि निमित्त है और लोक में यह प्रसिद्ध नहीं है कि बुग्ध सुप्त है इसलिए परिशेष से मूर्छा अर्ध सुषुप्ति है ऐसा हम समझते हैं चेतना रहित होने से वह संपन्न है और सुषुप्त से विलक्षण होने से असंपन्न है परंतु मूर्चा अर्ध है यह कैसे कहा जा सकता है क्योंकि सता सौम्य सौम्य उस समय और न सुकृत अथवा दुष्कृत ही प्राप्त हो सकते है इत्यादि श्रुति से सुख के प्रति ऐसा कहा गया है जीव में सुखित्व और दुखित्व प्रति की उत्पत्ति से सुकृत और दुष्कृत दुश्क, दुष्कृत की प्राप्ति होती है सुखित्व प्रत्यय अथवा दुखित्व प्रत्यय सुसुप्त के विद्यमान नहीं है इस प्रकार मुग्ध में भी दोनों नहीं है इसलिए अर्ध सु नहीं इस पर कहते हैं मूर्चा में जीव को ब्रह्म के साथ अर्ध संपत्ति होती है ऐसा हम नहीं कहते, किंतु हम कहते कि हम ऐसा कहते हैं कि मुग्धत्व अर्ध सुषुप्त पक्ष में और अर्ध अन्य अवस्था पक्ष में होता है मूर्चा का सुषुप्ति से साम्य और वैषम्य दिखलाया गया है यह मरण का का है। जब इस अवशेष कर्म औष्ण चले जाते हैं इसलिए ब्रह्मविता मूर्चा को अर्ध सुशुक्ति कहते हैं और जो यह कहा गया है कि कोई पांचवी अवस्था प्रसिद्ध नहीं है यह दोष नहीं है क्योंकि यह अवस्था का से भले प्रसिद्ध न हो परंतु लोक और आयुर्वेद ग्रंथों में यह प्रसिद्ध है से स्वीकार होने से पांचवी अवस्था नहीं गिनी जाती इसलिए कोई दोष नहीं है अधिकरण पांचवा उभलिंगाधिकरण सूत्र ग्यारहवा न स्थानीसोभलिंग सर्वत्र स्थानतः अति परस्य ही। परस्य सर्वत्र स्वभावसे अथवा पर उभयिंग सूत्रत और निर्विशेष दो रूप उपपन्न न नहीं होते ही क्योंकि सर्वत्र अशब्दम इत्यादि सब उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्मकाही का ही उपदेश है सुषुप्ति आदि में उपाधि के उपशांत होने से जीव जिस ब्रह्म के साथ संपन्न होता है अब उसका स्वरूप श्रुति की सामर्थ्य से निर्धारित किया जाता है ब्रह्म विषय श्रुतियां दो लिंग वाली है सर्वकर्मा समस्त विश्व इसका कर्म है सब दोषो से रहित इसका काम है सब गंध इसका सुख कर है और वह सर्वरस है इत्यादि श्रुति स विशेष लिंगक है और अस्थूल वह न स्थल है न अणु है नस्व इत्यादि श्रुति निर्विशेष लिंगक है क्या इन श्रुतियों में दोनों लिंग वाला ब्रह्म समझना चाहिए अथवा दोनों में एक लिंग वाला यदि दोनों में एक लिंग वाला समझा जाए तो भी क्या वह विशेष है अथवा निर्विशेषक ऐसा विचार किया जाता है उसमें दोनों लिंग वाली श्रुतियों के अनुग्रह से दोनों लिंग वाला ब्रह्म समझना चाहिए सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं पर का स्वतः उभय उपपन्न नहीं होता क्योंकि स्वतः ही एक वस्तु रूप आदि विशेष युक्त और रूप आदि विशेष रहित हो इस प्रकार विरोध होने से अवधारणा नहीं किया जा सकता यदि कहो कि स्थानतः पृथ्वी आदि उपाधि के योग से ऐसा हो तो वह भी उपपन्न नहीं होता क्योंकि उपाधि के योग से भी अन्य प्रकार की वस्तु का अन्य प्रकार का स्वभाव संभव नहीं है स्वच्छ होता हुआ स्फटिक लाख आदि से से अस्वच्छ अस्वच्छ नहीं हो जाता, का मात्र है, कारण कि विद्या उपस्थापित होती है अतः अन्य लिंग का परिग्रह करने पर भी समस्त विशेष से रहित निर्विशेष ही ब्रह्म समझना चाहिए उससे विपरीत नहीं क्योंकि ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादन परक अशब्दम अस्पर्शम वह शब्दरहित स्पर्शरहित और रूपरहित अव्यय है वाक्यों में सर्वत्र समस्त विशेषरहित ब्रह्म ही उपदिष्ट है सूत्र भेदादि चेन्न प्रत्येक मतवचना न भेदा चेन्न न मतदना इति चेत न प्रत्येकम अतदचना सूत्रार्थ सभी वेदांतवाक्यों से निर्विशेष ब्रह्म ही उपदेष है न यह कथन युक्त नहीं है भेदात क्योंकि चतुष्पाद ब्रह्म इस प्रकार श्रुति में भेद का कथन है इति हैेन्न ऐसा यदि कहो तो नहीं क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक उपाधि में अतदचना मस्याम इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म के अभेद का ही है। भले ही है है है भले ऐसा हो परंतु जो यह कहा गया है कि एकलिंग और वह स्वतः अथवा उपाधि उभयलिंग नहीं है वह उपम्पन्न नहीं होता किस भेद से, से। प्रत्येक विद्या में ब्रह्म के आकार भिन्न भिन्न ही उपदेश किए जाते हैं जैसे ब्रह्म चतुष्पाद है ब्रह्म सोलह सोलह कलाओं वाला है ब्रह्म वामनीयत्व आदि रूप है ब्रह्म त्रैलोक शरीर वाला है और ब्रह्म वैश्वान शब्द से कथित है इस प्रकार के आकार ब्रह्म के उपदिष्ट है इसलिए ब्रह्म से विशेष है ऐसा भी स्वीकार करना चाहिए परंतु यह जो कहा गया है कि ब्रह्म उभयलिंग वाला नहीं हो सकता यह भी विरोध नहीं है क्योंकि आकार भेद उपाधिकृत है अन्यथा भेद शास्त्र निर्विषयक ही प्रसक्त होगा सिद्धांति ऐसा यदि कहो तो नहीं ऐसा हम कहते हैं इससे इससे कि प्रत्येक में अतत वचन ऐसा नहीं ऐसा वचन है अच्छा श्याम इस पृथ्वी में जो यह तेजो में अमृतम पुरुष है और शरीर में जो यह तेजो तेजोमय अमृतमय पुरुष है यही वह है जो कि यह आत्मा है इत्यादि शास्त्र प्रत्येक उपाधि भेद में ब्रह्म के अभेद का ही श्रवण कराता है इसलिए ब्रह्म में भिन्न आकार का योग शास्त्रीय है ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि भेद उपासना के लिए है और अभेद में तात्पर्य है सूत्र एके सूत्रार्थ अभी च एके और कोई शाखा वाले मृत्यु ना किंचन एवं इस प्रकार श्रुतिवाक्य से भेद की निंदापूर्वक परमात्मा के अभेद का कथन करते हैं और इस प्रकार भेद दर्शन की निंदापूर्वक दर्शन का कोई शाखा वाले श्रवण कराते हैं मन से वेद्यम मैंने से ही यह तत्व प्राप्त करना चाहिए इस ब्रह्म तत्व में नाना कुछ भी नहीं है जो पुरुष इसमें भेद भेदशा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है इस प्रकार अन्य भी भोग्यम जीव भोग्य जगत और प्रेरक ईश्वर का विचार कर मेरे से यह तीन प्रकार से कहा हुआ वह सब ब्रह्म ही है इस प्रकार भोग्य भोक्ता और नियंत्रण प्रपंच ब्रह्मिक स्वरूप है ऐसा अध्ययन करते हैं परंतु साकार का उपदेश करने वाली और निराकार का उपदेश करने वाली ब्रह्म विषय श्रुतियों के होने पर निराकार ब्रह्म का ही कैसे अवधारण किया जाता है और उसके विपरीत नहीं इसलिए इसका उत्तर कहते हैं सूत्र 14 अरूपवद ही तत्प्रधान तत्वात्पववत एव ही तत्प्रधान रूप, रूप आदि आकार रहित तो ब्रह्म का ही अवधारण करना चाहिए क्योंकि अस्थूल इत्यादि श्रुतियों में निर्विशेष ब्रह्म प्रधान है। रूप आदि आकार से रहित ही ब्रह्म का अवधारण करना चाहिए रूप आदि से युक्त का नहीं इससे इससे कि उसकी प्रधानता है जैसे अस्थूलम वह न स्थल है, है और ह्रस्व है और शब्दम वह शब्द रहित स्पर्शरहित रूप रहित अव्यय है आकाशो वही आकाश नाम और रूपात्मक प्रपंच निर्वाह का निर्वाहक है वे नाम और रूप जिसके भीतर है वह ब्रह्म है दिव्यो है मूर्त है वह निश्चय ही स्वयं प्रकाशक। अमूर्त बाहर भीतर विद्यमान तथा अज है तदैद ब्रह्म वह यह ब्रह्म कारणरहित कार्यरहित विजातीय द्रव्य से रहित और अबाह्य है यह आत्मा ही सबका अनुभव करने वाला ब्रह्म है इत्यादि वाक्य निष्प्रपंज ब्रह्मात्मक तत्व ब्रह्मत्म तत्व प्रधानक है अन्य अर्थ प्रधानक नहीं है ऐसा तत्व इस सूत्र में प्रतिष्ठापित किया गया है इसलिए इस प्रकार के वाक्यों में यथाश्रित निराकार ब्रह्म का ही अवधारण करना चाहिए साकार ब्रह्म विषयक अन्य वाक्य तो साकार ब्रह्म प्रधान नहीं है वे उपासना विधि प्रधान है उनके विरोध न होने पर आश्रय करना चाहिए विरोध होने पर तो तत्प्रधान निराकार प्रधान वाक्य निराकार अप्रधान वाक्यों से बलवान होते हैं यही निगम में हेतु है जिससे दोनों प्रकार के श्रुति के विद्यमान होने पर भी निराकार ब्रह्म ही अवधारित होता है उससे विपरीत आकार ब्रह्म अवधारित नहीं होता विरोध होने पर तो तत्प्रधान निराकार प्रधान वाक्य और तत्प्रधान निराकार अप्रधान वाक्यों से बलवान होते हैं तब साकार ब्रह्म विषय श्रुतियों की क्या गति होगी इस पर कहते हैं सूत्र पंद्रह च प्रकाशवत, प्रकाशवत चवैर्थ्यम अन्य पाठ प्रकाशव चावर्थ्या प्रकाशवत जैसे सूत्र आदि प्रकाश वक्र अंगुली आदि उपाधि से वक्र सा प्रतीत होता है वैसे ब्रह्म भी पृथ्वी आदि उपाधि से संबंध से तत्त आकार सा हो जाता है वह आकार उपासना के लिए है अवैर्थ्यम अतः साकार विषयक श्रुतिया व्यर्थ नहीं भाषाथ जैसे आकाश को व्याप्त कर अवस्थित हुआ सूर्य अथवा चंद्रमा का प्रकाश अंगुली आदि उपाधि के संबंध से उन अंगुली आदि में सीधा वक्र आदि भाव प्राप्त होने पर प्राप्त होता है वैसे ब्रह्म भी पृथ्वी आदि उपाधि के संबंध से उसके आकारता को प्राप्त सा होता है उसका आलंबन उपासना के लिए ब्रह्म में आकार विषेक का उपदेश विरुद्ध नहीं है इस प्रकार आकारवद ब्रह्म विषेक वाक्य भी प्रयोजन रहित नहीं होंगे वेद वाक्य में कोई सार्थक और कोई निरर्थक है ऐसा समझना युक्त नहीं है क्योंकि दोनों में प्रमाणत्व समान है परंतु ऐसा मानने पर भी जो पहले प्रतिज्ञा की गई है कि उपाधि योग से भी ब्रह्म उभयलिंग नहीं है वह विरुद्ध है नहीं ऐसा हम कहते हैं उपाधि निमित्त वस्तु का धर्म नहीं हो सकता क्योंकि उपाधिया अविद्या द्वारा उपस्थापित है नैसर्गिक स्वाभाविक विद्या के होने पर ही लौकिक और वैदिक व्यवहारों का अवतार होता है ऐसा हमने स्थल में कहा है सूत्र 16 सोलह आह चन्मात्र आह च त्रम सूत्रार्थ च इसलिए यथा सेंद्रघन इत्यादि श्रुति तन्मात्र निर्विशेष ब्रह्म को ही आह कहती है भाषा सन्दन जैसे लवन पिंड आंतर और बाहर से रहित संपूर्ण रसघन ही है हे मैत्रेयी वैसे ही यह आत्मा भेद से शून्य संपूर्ण प्रध्यान घन ही है इस प्रकार यह श्रुति विलक्षण रूपान्तर से रहित चैतन्य मात्र निर्विशेष ब्रह्म को कहती है तात्पर्य है कि इस आत्मा का आंतर अथवा बाहर चैतन्य रूप से अन्य रूप नहीं है किंतु चैतन्य ही इसका निरंतर स्वरूप है जैसे लवण पिंड के आंतर और बाहर लवन रस ही निरंतर सूत्र सत्र दर्शेती चाथो अभी स्मरियते दर्शयती चथो अभी स्मरियते सूत्रार्थ अथात आदेश इत्यादि श्रुति निषेध मुख से निर्वेश ब्रह्म को ही दर्शयती दिखलाती है अथो तथा अनादिम अनादिमत अनादियों, अनादियों परम ब्रह्म इत्यादिश्रुति में अभी भी ऐसी ही उपदेश है और अर्थात आदेशों इसके अनंतर ब्रह्म मूर्त नहीं है और अमूर्त भी नहीं है यह उपदेश है अन्य देव वह विदित कार्य से अन्य और अविदित कार्य से अन्य है और यथो तो वाचो जहां से मन रहित वाणी उससे न पाकर लौट आती है इत्यादि श्रुति पर रूप आनत्म रूप प्रतिषेध से ही ब्रह्म को दिखलाती है क्योंकि वह निर्विशेष रूप है से पूछे गए बाधव ने अवचन से ही ब्रह्म को कहा स उसने कहा हे hey भगवान बाधव मुझे ब्रह्म का उपदेश किए कीजिए कि ऐसा पूछे जाने पर वह तूषणी रहा द्वितीय अथवा तृतीय बार पूछने पर उसने उससे कहा हम कह रहे हैं किंतु तुम तु उसे जानन तुम उसे नहीं जान रहे हो यह आत्मा उपशांत द्वैत रहित है ऐसी श्रुति है इस प्रकार नियम त प्रवश्यामी जो ज्ञेय है उसे यथावत कहूंगा जिसे जानकर पुरुष परमानंद को प्राप्त होता है वह अनादिमत परब्रह्म नसत न और इंद्रिय असत परोक्ष कहा जाता है इत्यादि स्मृतियों में भी परके प्रतिषेध से ही उसका उपदेश किया जाता है और विश्व रूप धारण करने वाले नार नारायण ने नारद से कहा माया हेषा हे, हे नारद हे नारद माया मैंने रची है जो कि तुम मुझसे सर्वभूत गुण से युक्त देखते हो इस प्रकार द्वैत युक्त मुझे देखने के लिए तुम योग्य नहीं हो ऐसी श्रुति है भाग पहला समाप्त